आजकल में कभी भी मेरा देहपात हो सकता है कभी भी श्री छूट सकता है लेकिन मेरा आज तक मुझको सपने में भी तुम्हारे गिरधर गोपाल के दर्शन नहीं हुए कितनी बार तुम एकांत में मैं देखता हूं तुम गिरधर गोपाल से बातें करती रहती हो तुमसे तुम्हारे गिरधर गोपाल बातें करते हो की मस्ती में तुम रहती हो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं तब भी तुम्हारा मन कभी मेरी तरफ नहीं गया इतना तुम्हारे भीतर हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है बस दुख इसी बात का कि इसका एक छीटा भी प्यार का मैं हृदय में नहीं आया आज तक मैंने तुम्हारे गिरधर को के दर्शन नहीं किए स्वप्न में भी दर्शन नहीं मुझको दुख केवल इसी बात का है जो लक्ष्य लेकर के मैंने सेवा की थी नियम संयम का पालन किया था दूसरा विवाह मैंने यही सोच के नहीं किया था कि मीरा तुम्हारी भक्ति में विघन ना होने लग जाए मैंने सारी खुशियां कुर्बान की थी तुम्हारे लिए इसलिए कि तुम्हारा गिरिधर गोपाल शायद मेरे ऊपर रीझ जाए आज मेरा मुझको जो आपने नेत्र दिए हैं मुझको जो आपने आंखें दी हैं वो आंखें इनको भी दे दो आपके दर्शन करना चाहते हैं मेरे जैसे नशा इन इनको लगा दे जैसे नैन शाम इनको लगा दे मुझे जो दिखाया इनको दिखा दे मुझे जो दिखाया इनको दिखा दे मेरे जैसे नैन शाम सबको लगा जैसे नैन शान इनको लगा दे मुझे जो दिखा इनको दिखा दे मुझे जो दिखा इनको दिखा दे मेरे जैसे नैन शान मेरे जैसे नैन शान को लगा दे मुझे जो दिखाया वो इनको दिखा दे मुझे जो दिखाया इनको दिखा दे मेरे जैसे नए नशा इनको लगा दे कृपा की है दिव्य दृष्टि प्रेम की दृष्टि जब मिली तो देखा उन्होंने मीरा को माधवी सखी के रूप में और उनके साथ ठाकुर जी बंसी बजाते मन मन मुस्कुराते प्रेम की दृष्टि से अवलोकन करते भक्तराज को दर्शन दिए भक्त और भगवान के दर्शन करते हुए हृदय मुन की छवि को धान करते हुए हे गिरधर गोपा कह करके देह का त्याग करते सदा के लिए पहुंच गए प्रभु के धाम में यद गत्वा न निवर्तनते तद दाम परम मीरा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे प्रभु रिजे हैं मेरे देह के पति पर दर्शन दी खुशी के मारे मीरा नृत्य कर रही है क्योंकि मीरा की दृष्टि देह पे नहीं है मीरा की दृष्टि है आत्मा पर प्रभु के धाम में पहुंच गए मुझसे भी अधिक भाग्यशाली है मैं तो भी संसार में ही हूं अनेक सुख दुखों के थेड़े खाने हैं क्या क्या सुख दुख यहां भोगने अभी तो मुझको लेकिन इनको गिरधर गोपाल ने अपनी शरण में ले लिया धन्य हो तुम्हारे भाग्य को नमस्कार करती हूं मैं आपके भाग्य को मीरा प्रेमी विवल है प्रभु को बार बार धन्यवाद दे रही है उदा ने देखा अचानक आई थी बहन उदा ने देखा भैया मूर्छित पड़े है कोई होश नहीं भाभी नाच रही है पास में जाके देखा तो मृत हो चुके थे दूसरे भाई को बुलाया विक्रम सिंह को बुलाया परिवार के सदस्यों को बुलाया भैया मरे पड़े हैं और ये नाच रही है सब परिवार वाले नाराज हो गए मीरा के हाथों में चूड़िया थी लगे तोड़ने मांग का सिंदूर मिटाने लगे मीरा की माथे की बिंदी को हटाने लगे मीरा ने उदा का हाथ झटक दिया खबरदारू मेरे तो गिरधर गोपाल मेरो पति सोए मैं जो श्रृंगार धारण करती हूँ अपने प्रीतम श्री कृष्ण पर श्रृंगार धारण करती हूँ ऐसे वर को को वरे जो जन्मे और मर जाए वर वरु तो सावरो मार लो चूड़ लो अमर हो जाए श्री कृष्ण मेरे कोई भी स्त्री विधवा नहीं हो सकती अग्रो सच्ची भक्त है श्री कृष्ण की कोई भी जीव अनाथ नहीं हो सकता जब जगन्नाथ हमारे साथ है जब जगन्नाथ से जब द्वारिका नाथ से जब गोवर्धन नाथ से हमारा संबंध जुड़ गया जब हम उस नाथ के दास हैं तो कभी अनाथ हो सकते हैं क्या जो प्रभु का दास है वो प्रभु का खास है वही प्रभु के पास है कभी उदास नहीं हो सकता उदास का अर्थ ही है जो दास नहीं है वही है उदास स्त्री के लिए कोई कम दुख नहीं है पति की मृत्यु वो भी सत्ताईस साल की आयु में नीरा के पति की मृत्यु हो चुकी लेकिन मस्ती में कोई कमी नहीं क्यों रग रग में, में मेरा श्याम इस कदर बस गया दुख भी दुखी हो गया कि मैं कहा फंस गया दुख भी मीरा को दुखी नहीं कर सका हर नारी के दो सहारे पुत्र और पति जिसके ये दोनों न रहे उसकी है दुर्गति लेकिन पिता पुत्र नहीं पति नहीं अकेली और जो परिवार के लोग हैं सब मीरा के पीछे जान के पीछे पड़ गए हाथ धोकर मीरा का नियम था मीरा का एक पद है उसमें लिखा मीरा ने चरणामृत को नेम हमारो हमारा नियम है चरणामृत का जब तक चरणामृत नहीं ले लेती तब तक कुछ अन्य जल ग्रहण नहीं करती थी ये मीरा का नियम था बाद में सिंहासन पर जब विक्रम सिंह बैठा है तो विक्रम सिंह के मन में आया कि इसके जो ठाकुर जी हैं शालिग्राम स्वरूप उन्हीं में इसके प्राण अटके हैं क्यों ना इसके ठाकुर जी की चोरी कर ली जाए उनके बिना तड़प तड़प के स्वत ही मर जाएगी ठाकुर जी को चुरा लिया तीन दिन तक मीरा रोती रही ना खाया ना पिया ना स्नान किया ना सोई तीन दिन तक रोती रही भूखी प्यासी विक्रम सिंह ने अपनी बहन उदा से कहा पता नहीं ये मरने में कितना समय लगाएगी इसका नहीं, है ना चरणामृत का तब तक कुछ नहीं खाती लो ये जहर का प्याला मीरा को कह दो ये तुम्हारे गिरिधर गोपाल का चरणामृत है क्या है गिरधर गोपाल का चरणामृत है तुम इसका पान करो और मीरा के पास पहुंचा उस विश्व में उन्होंने श्री कृष्ण स्वरूप शालिग्राम के दर्शन किए चरणामृत मान करके पी गई पी करके नृत्य किया परिवार के लोग तो सोचते थे थोड़े समय में तड़प तड़प के मर जाएगी लेकिन मीरा में तो और नशा छा गया प्रेम का भक्तिक खूब नाची चढ़ा पान करके ठाकुर जी ने विश्व को अमृत बना दिया गरल सुधार रिपू कर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई जा प्रकृपा राम की हुई तापर कृपा करे सबको जब प्रेमावेश को समित हुआ फिर कृष्ण का विरह व्यापा मीरा को मेरे गिरधर गोपाल का है विक्रम सिंह ने सोचा यह विश्व में कोई खोट है यह विश्व नकली होगा इसलिए बेअसर हो गया एक सपेरे को बुलाया ऐसा जहरीला नाग मंगाया एक बार डसे तो जल भी कोई मांगे ना उस जहरीले सर्व को पिटारी में बंद करके मीरा के पास पहुंचा दिया और कहलवा दिया कि जो तुम्हारे ठाकुर जी चोरी हो गए थे वो मिल गए हैं रोमत इस पिटारी में तुम्हारे ठाकुर जी स्नान करने के बाद जो ही मीरा पिटारी को खोलती है सचमुच में उसके शालिग्राम ठाकुर जी प्रगटते भी था तो सांप गायब हो गए जो नागों से प्रगट हुए थे वो शालिग्राम आज भी वृंदावन में विराजमान है मीरा के मंदिर में शाहजी के मंदिर के बगल में जो मीरा का मंदिर है क्योंकि जब मीरा वृंदावन में आई थी सर्वस्व त्याग करके तो अपने वही शालिग्राम स्वरूप ठाकुर जी अपने संग लाई थी और जब द्वारिका गई थी अपने शालिग्राम स्वरूप ठाकुर जी को वृंदावन में ही छोड़ गई थी कभी वृंदावन जाओ तो दर्शन करो मीरा के वो ठाकुर जी जो नागों से प्रकट हुए थे मीरा की भक्ति की चर्चा मेवाड़ में ही नहीं आगरे तक पहुंची अकबर के पास उन दिनों दिल्ली का प्रत्याग करके अकबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा में अपना किला बनवाया था आगरे में एक बार ने कई बार ये समाचार अकबर के पास पहुंचा मीरा की भक्ति की धूम ऐसी मची अकबर भी प्रभावित तो हो गया आज तो किसने महाराज अकबर के पास इतनी प्रशंसा की महाराज वो साधारण नहीं है वो कोई अवतार है तो कोई दिव्य शक्ति है जो दुनिया में आई उसके लिए विश्व भी अमृत हो गया कांटों की पुष्पों की सेज बन गए मीरा मीरा एक बार कीर्तन में गई, विक्रम सिंह ने रोका था, लेकिन मीरा कैसी भी चली गई मीरा ने परवाह नहीं की अंत में विक्रम सिंह ने सोचा एक नया षड्यंत्र रचा मीरा को मारने का उसके कमरे के भीतर उसके बिस्तर भी भी के ऊपर कांटे विष से भर करके विष में डुबो करके कांटे बिछा दिए बिस्तर के ऊपर कि सत्संग कथा के बाद जब रात्रि को वापस मीरा आएगी अंधेरे में जो ही बिस्तर पर बैठेगी तो कांटे उसके शरीर में एक बार तो चुभेंगे और कांटों में विष होगा खून में विष मिश्रित तो हो जाएगा और सुबह तक मीरा तड़ब तड़ब के मर जाएगी रात्रि को जब मीरा संकीर्तन के बाद वापिस अपने कमरे में आई देख तो कुछ पाई नहीं क्योंकि अंधकार था लेकिन सुगंध आ रही थी फूलों की सोचा इस सुगंध कैसी चलो सुबह देखती हूं जो ही बिस्तर पर लेटी था इतना कोमल कोमल बिस्तर कांटों को भगवान ने पुष्पों में पुष्प नहीं पुष्पों की पंखुड़ियों में परिवर्तित कर दिया और आज ऐसी सुखुदाई नींद आई मीरा कहती है सखीरी मोरी नींद भाई सुखदा सारी रैन सपन में दे सारी सपन में देखे राधा कुंवर कन्हई सुख हम डव के गद्दों पर लेट करके संसारिक स्वपन लेते हैं और मीरा कांटो की सैया पे लेटी है तभी सपन किसके आ रहे हैं अपने कन्हैया के सखीरी मोरी नींद भाई सुखदाई सखीरी मोरी नींद भई सुखदाई सखीरी मोरीनी भई सुखदाई अद्दी मिल भई सुखदाई सारी रैन सपन आइए ब्रह्महूर्त में जगाया मंगल कुंज ले गई दोनों को गलबैया दिए पहुंचे पीत वर्ण के मंगल कुंज में वहां क्या किया मंगल भोग आर मंगल भोग लगाया मंगल आरती की फिर स्नान कुंज में हम सब सखिया ले गई प्रिया प्रीतम को स्नान कुंज में क्या किया नीर नवाए सजाए नख सिख नीर नवाए भोग लगाया श्रृंगार आरती हुई फिर बन बिहार बिचिरा दो तो प्यारे महल में विश्राम किया है प्रिय प्रीतम में दोपहर को एक प्रहर विश्राम करके कर विश्राम उठे सखी कर उठे ले सखी पहुंचे जा फूलबा विश्राम करके उठे हैं सखियों को लेकर के फूल बगीचे में पहुंचे हैं मेरे प्रिया प्रीतम दोनों संध्या हो गई वहां की लीला अद्भुत तो हुई सखी क्या बताऊं संध्या कुंज की अद्भुत लीला संध्या कुंज की अद्भुत लीला सब मेरे हसते हसाई। सब हसाई हंस हस हसाई इस प्रकार से प्रिया प्रीतिम को सपने में देखा सखी मोरी नींद भई सुखदाई सारी रैन सपन में देखे राधा कुंवर कन्हई सखी मोरी नींद भई सुखदाई हर दुख मीरा के लिए सुख बनता गया देखो प्रेम का ही वैसा विचित्र रास्ता है चलने से पहले अगर देखोगे तो कांटे ही कांटे दिखाई देंगे लेकिन जब चलोगे तो सब फूल हो जाएंगे यह प्रेम का समुद्र ऐसा विचित्र समुद्र है इसमें डुबकी लगाने से पहले इसके चारों तरफ एक समुद्र और है खारा समुद्र नीरस समुद्र स्वादहीन समुद्र उसे टकराना पड़ता है उसको पार करना पड़ता है कृपा की तरणी से वो खारा समुद्र क्या है वह त्याग ये खारा है अच्छा नहीं लगता त्याग त्याग के बिना प्रेम के समुद्र में डूबा नहीं जा सकता शीर्ष काट भूवी पे धरो और तापे रखो पाओ इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आ ये प्रेम नगर है सुनो सखी प्रेम नगर की बात सेवा सुख पत्रिका में यह शिष्यक नाम से लेख हर महीने पढ़ते हैं कैसा है वो प्रेम नगर जा मधि मोहन महल सुशोभित कल पर की छाही चल मन से वृंदावन माही तो बाहर से लगता है मीरा का जीवन दुखों से घिरा है एक बार तो मीरा को बंद कर दिया सब द्वार बंद ताले लगा दी। अब देखते कैसे जाएगी बाहर मीरा ने पद लिखा भी है कहा कैसे मिलूंगी श्याम सो जाए गली तो चारों बंद हुई कोस कोस पर पहो बैठो पैण पैण बटमार हे विधिना कैसे रच देनी दूर बसाओ मारो श्याम गली तो चारो बंद हुई कैसे मिलूंगी हरी सो जाए दुख तो आए लेकिन मीरा को दुखी नहीं कर सके क्योंकि दुख मन को दुखी करता है और मन तक दुख पहुंचे तो कैसे पहुंचे क्योंकि मन में तो मनमोहन बैठा हुआ है देखो बाहर कितनी भी गर्म गर्म हवाएं लू चल रही हो बाहर कितना भी तपस हो कितनी भी धूप पड़ रही हो अगर आप अपने कमरे के भीतर हैं एसी सी लगा हुए हैं फिर बाहर का मौसम भीतर के ठंडक को मौसम को प्रवाही तो नहीं कर पाता तो मीरा के हृदय में तो श्री कृष्ण के नाम और ध्यान का ऐसी लगा था बाहर वाले दुखों की तपस्थी लेकिन कोई भी दुख मीरा के हृदय तक छू नहीं पाया स्पर्श नहीं कर सका और मीरा नाचती गई पग घूंगरू बांध मीरा नाची रे कोई कहे मीरा भई बावरी, पागल हो गई है बचपन में जिसके माता पिता मर जाए जिसका सगा भाई बहन कोई हो ना जवानी में पति की मृत्यु हो जाए संतान आगे हो ना वो जो ससुरवाल वाले हैं उसको विष तक दे डालें कोई जिससे प्यार ना करे वो स्त्री पागल नहीं होगी तो क्या होगी ये तो आत्महत्या कर लेगी लेकिन मीरा की स्थिति कुछ और है मीरा नाचती थी लोगों ने सोचा है पागल हो गई है इतने दुखों में भी नाच रही है पाओ में घुघरू बांध के हो ना हो बेचारी पागल हो गई और मीरा ने अपनी कविता में लिखा कोई कहे मीरा भैरे बावरी पूर्जा ढीला इसका निहत कहे कुल नाशी रे कईयों ने उसको कुल नासी कहा कलंक नहीं कहा जवानी में पति की मृत्यु हो गई है जवानी के नशे में घूमती है ने जाने कहा, कहा जाती है क्या क्या अत्याचार मीरा के ऊपर की क्या क्या कलंक लगाए लेकिन मीरा कहती है कोई लाख सताए सताए हमें हम साहस से सहते ही रहेंगे कोई तब तक कड़ाहे में डाले हमें हम कृष्ण की जय कहते ही रहेंगे दरिया में बहाए बहाए तो कोई प्रभु प्रेम सने बहते ही रहेंगे धन जाए चाहे तन जाए तो क्या जिसे चाहा उसे चाहते ही रहेंगे लोक लाज कुल की मर्यादा तामे एक न रखूंगी पग घुंगू बांध में तो ना इतनी मस्ती मीरा की थी वो तो बचपन का अनुराग था कृष्ण के विरह में मीरा पीली पड़ गई आंखें पीली हो गई शरीर दुबला पतला हो गया वैद्य जी आए वैद्य ने कहा मीरा को पीलिया हो गया पांडु रोग हो गया मीरा का पद है मीरा ने कहा लोग कहें पिंड रोग पिंड रोग कहते हैं पांडुरो रोग अर्थात पीलिया ज्वेंडिस बाबुल वैद बोला पकड़ दिखाई मारी बाहा और मूर्ख वैद मरम ना जाने क्योंकि कसक कलेजे जय महा ये मूर्ख वैद्य क्या जाने मेरी बीमारी को एरी मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दर्द ना जाने दर्द की मारी बन बन डोलू वैद्य मिला नहीं कोई मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य सामिया हो गगन मंडल पर सेज पिया की केहेवी दिल ना सूली ऊपर सेज हमारी केहवी दसोना विरह की सूली थी मीरा तड़फी रोही कृष्ण के लिए और फिर प्रभु ने सहायता भी कदम कदम पे कर सदा तीन की रखवारी जिमी बालक राखे महता मीरा की भक्ति की धूम आगरे तक पहुंची मीरा की भक्ति की सुगंध फतेहपुर सीकरी आगरा अकबर तक पहुंची अकबर बैठा बीच या गे एक दिन मन में क्या आया राजमहल के अंतपुर में विप्रबीर बल बुलवाया राजमहल के अंतपुर में विप्रबीर बल बुलवाया आया हे राजन क्या मजबूरी है इतनी जल्दी क्यों बुलवाया क्या कोई काम जरूरी है इतनी जल्दी क्यों बुलवाया क्या कोई काम जरूरी है ढोलक धीरे इतनी जल्दी क्या कोई काम जरूरी अभी अभी बीरबल उठ के गए थे अपने महल की तरफ पीछे पीछे बुलावा आ गया अकबर का आए हैं बीरबल जी अकबर से बोले आए बीरबल उसी वक्त हे राजन क्या मजबूरी है इतनी जल्दी क्यों बुलवाया क्या कोई काम जरूरी है बोला अकबर सुनो बीरबल खबर अभी एक आई है देश की मीरा ने भगती की धूम मचाई है देवार देश की मीरा ने भगती की धूम मचाई है राजा की बेटी है वो राजा राजाओं के घर ब्याही है पर दुनिया के काम छोड़ ईश्वर से लगन लगाई है पर दुनिया के काम छोड़ ईश्वर से लगन लगाई है राजाओं की बेटी है वो राजाओं के हर ही है पर दुनिया के काम छोड़ ईश्वर से लगन लड़ा जो भी जाते दर्शन करने अक्सर चर्चा करते हैं सभी उसे भगवती मानकर उन पर श्रद्धा करते कहा कि जाति का मैं मुसलमान अकबर कहता बीरबल से कि जाति से मैं मुसलमान हूं लेकिन मुझमें कट्टरता नहीं है मैं सब धर्मों का आदर करता हूं जाति का मैं मुसलमान कुरान को जितना जानता हूं गीता वेद पुराणों पर भी अपनी श्रद्धा मानता हूं कहा कि हिंदू धर्म में श्रद्धा इतनी गौ हत्या न कराता हूं कभी कभी मैं मंदिर जाके माथे तिलक लगाता हूं तो तो दरअसल गले का कोई कसूर नहीं बैठे हैं है नैनीताल से किच्छा छाए हैं पहले सात दिन किच्छा में कथा हुई एक दिन का बीच में रेस्ट मिला फिर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश लगातार दो कथाएं, बीच में एक दिन का भी गायब नहीं था हमीरपुर से फिर यहाँ यहाँ भी दो दिन का बीच में गायब लगातार प्रोग्राम हो रहे इसलिए थोड़ा गला खुश हो गया और गले के दवाइयाँ ज़्यादा खाई बार बार होठ गला सूख रहे हिमाचल में माता आई हुई हैं जिनको हम प्यार से मासी जी कहते हैं उन्होंने सात कथा ले करने का संकल्प किया है हमारे द्वारा सात कथाएं कराने का अकेले ने संकल्प लिया जिसमें पांचों करवा चुकी हैं एक अभी पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा को उन्होंने कथा कराई एक अभी करके हम आ रहे हैं अभी दो कथा और उनका संकल्प है सात कथा यहाँ तक कि अपने घर वालों को कह दिया अगर मुझको कुछ हो जाए साथ पूरी ना कर सकी तो साथ पूरी आप करोगे और उस माता ने एक बहुत महान कार्य और किया प्रभु का उसको प्रेरणा ही प्रभु की आश्रम के लिए जगह भी दी है दान में माता ने कहा है वो माता कहाँ बैठी है मासी जी बैठी हुई कहीं हमीरपुर में ज्वाला देवी के पास में उन्होंने स्थान दिया है और कहा कि कितनी भी जमीन आप कवर कर लो उसके पूरे खेत हैं शहर में पड़ते हैं हमीरपुर में ही आश्रम बनाने के लिए जाति का मैं मुसलमान कुरान को जितना मानता हूँ गीता वेद पुराणों पर भी अपनी श्रद्धा मानता हूँ हिंदू धर्म में श्रद्धा इतनी मैं हत्या गौहत्या कराता हूँ कभी कभी मैं मंदिर जाकर माथे तिलक लगाता मुसलमान माथे पे तिलक नहीं लगाते लेकिन अकबर लगाया करता था माथे पे हिंदुओं की तरह तिलक लगाता था अकबर ने ऐलान कर दिया था अपने राज्य में मेरे राज्य में कोई भी हत्या नहीं करेगा ये हमारी पूजनी हेमा है, है कुछ बात है अकबर में जो लोग उसको याद करते हैं ऐसा मैंने कल ही सुना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी यही नाम है ना कि हरियाणा में गौ हत्या बंद हो गया ऐसा कानून पास हो गया ऐसा हो रहा है हुआ है कि होना है हो गया इसी बात पे ताली बजाओ गौ वध पे कानून पास हो गया कि हरियाणा में गौ बदन नहीं होगा इसके लिए बहुत बहुत हम बधाई देते हैं माननीय से मुख्यमंत्री जी का और ऐसा पूरे देश में हो जाए तो अकबर देखो हिंदू धर्म में श्रद्धा इतनी कि गौ हत्या न कराता हूं कभी कभी मैं मंदिर जाके माथे तिलक लगाता हूं कई बार मैं गंगा नहाने हरिद्वार हो आया हूं छत्र चढ़ाया शीश झुकाया ज्वाला जी हो आया आज भी अकबर की श्रद्धा का वो प्रतीक हिंदू धर्म के प्रति सम्राट अकबर की कितनी आस्था थी जीता जागता उदाहरण है ज्वाला देवी में जो छत्र पड़ा है परीक्षा की थी अकबर ने मातेश्वरी की परीक्षा ली थी पहले कुंड को जल से भर दिया जोते बुझाने के लिए जल में भी जोते जल पड़ी बाद में सोने का छत्र चढ़ाया मन में यह विचार आ गया कि इतना महंगा छत्र इतना बड़ा सोने का छत्र मुझसे पहले शायद किसी ने नहीं चढ़ाया अभिमान आते ही न जाने किस धातु का वो भगवती मातेश्वरी ने किस धातु का बना दिया आज तक पता नहीं चलता किस धातु का जो ज्वाला जी गए होंगे जानते हैं दर्शन किए होंगे तो कहा कि जाति का मैं मुसलमान को जितना मानता हूं, गीता वेद पुराणों पर भी अपनी श्रद्धा मानता हूं। हिंदू धर्म में श्रद्धा इतनी गौ हत्या न कराता हूं कभी कभी मैं मंदिर जाके माथे तिलक लगाता हूं। कई बार मैं गंगा नहाने हरिद्वार हो आया हूँ छत्र चढ़ाया शीश झुकाया ज्वाला जी हो आया हूँ जैसे अपने पीर फकीरों के चरणों में चित्त दिया वैसे ही वृंदावन जाकर मैंने हरिदास का दर्श किया बाकी बिहारी जी प्रकट जिन्होंने किए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज शिव महाराज अकबर वृंदावन में जाकर दर्शन करते हरिदास जी के एक बार तो तानसेन से ने कहा तानसेन से कहा अकबर ने तुम इतना सुंदर गाते हो किससे सीखा है तुमने राग? किससे सीखिए विद्या आपके गुरु कौन है शिक्षा गुरु कौन बताया वृंदावन में एक फकीर है स्वामी श्री हरिदास जी महाराज वो मेरे संगीत के शिक्षा गुरु हैं जब तुम इतना सुंदर गाते हो तुम्हारे गुरुजी कितना सुंदर गाते होंगे मैं आपके गुरुदेव भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ तानसेन आ गए हैं अकबर को लेकर के उन दिनों बाकी बिहारी जी निधि वन में विराजमान थे अपनी कुटिया बैठ कर के प्रभु का लीला चिंतन कर रहे थे न जी आए अकबर पीछे रहा छुपा हुआ तानसेन ने कहा था कि वैसे मेरे गुरुदेव भगवान ऐसे गाते नहीं जब चाहे तब गाएं, किसी भी कहने से गाएं, उनकी अपनी मस्ती है अकबर ने कहा कि मैं आपके गुरु को सुनना चाहता हूं संगीत उनका लेकिन कैसे कहें उनकी इच्छा अब गुरु को कहे तो सके नहीं कुनाइए गुरुदेव में आपकी सेवा में आया हूं आपने जो राग बताया उसकी मैंने पूरी तैयारी की है मैं आपको राग सुनाना चाहता हूं तान पूरा लिया राग छेड़ दिया जानबूझ के गलत तारे दबा दी राग को थोड़ा सा बिगाड़ के गाया स्वामी श्री हरिदास जी बोले वत्स ऐसे नहीं मुझको दो जरा तान पूरा मैं बताता हूं यही तो चाहते थे तान पूरा लिया और जब गाया पक्षियों ने भी चहकना बंद कर दिया ऐसा दिव्य रस का वर्षण हुआ है ऐसा उस समय माहौल बना है प्रेम का नशा इस कदर पीछे छुप के सुनते अकबर में वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका छुप कर सुन रहा था अचानक मुख से निकल गया वाह क्या बात है जो है ये शब्द सुना स्वामी से हरिदास ने तानपुरा नीचे रख दिया तानसेन से कहा यह किसकी आवाज आई कौन बोला था गुरुदेव दिल्ली के राजा सम्राट अकबर आए हैं। भी प्रणाम किया को धर्म चर्चा हुई हरिदास जी ने कुछ समझाया कि वन में उसमें वृंदा में पशु पक्षियों का शिकार ना किया जाए सत्संग हुआ अंत में दिल्ली के राजा सम्राट अकबर कहते महाराज मेरे लिए कोई सेवा स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा कोई आवश्यकता नहीं महाराज कुछ तो बताओ मैं दिल्ली का राजा हूं मेरे पास किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है अपार धनराशि है खजाना भरा है, आपका आशीर्वाद है मैं कुछ सेवा करूं अच्छा तुम सेवा करना ही चाहते हो तो जाओ अपने एक सेवक कहा सेवक से कहा इनको ले जाओ जरा कैसी घाट का वो कोना दिखा दो जो टूटा हुआ है वो थोड़ा सा कोना बना दे बस यही सेवा महाराजा कबर ने कहा कि स्वामी जी आप बता रहे हैं छोटा सा कोना टूटा हुआ कैसे घाट का वो तो कोई भी ठीक कर देगा कोई बड़ी सेवा बताओ मैं राजा हूं मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं हेरे मोती जवानात पन्ना पुखराज अनंत मेरे पास धन संपदा है ये आप छोटी सी क्या सेवा बता रहे हैं मेरी ओकात तो देखो कोई बड़ी सेवा बताओ कहो तो तुड़वा करके सारे घाट नए बना दू जमुना जी के स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा कि वत्स तुम ऐसा करो पहले छोटा सा जो कोना टूटा हुआ घाट का गा, उसको ठीक कर दो बाकी सेवा बाद में बताएंगे। और एक सेवक से का जाओ घाट दिखा दो, मरम्मत थोड़ी सी कर दें। जो ही घाट पर इधर भगवान से प्रार्थना की प्रभु एक घड़ी के लिए दिव्य वृंदावन के दर्शन करा दो इनको। एक घड़ी के लिए एक दिव्य वृंदावन प्रकट हो और ऐसे घाट हीरे मोती मणि मण चम, चम करते दिव्य दृष्टि मिल गई थोड़ी देर के लिए और जब उन मणियों को देखा चम प्रज्वलित हो रही हैं, शीतल हैं, सुगंधित हैं, छुओ तो बिल्कुल कोमल हैं। तेरे है तो हो गया का मेरे खजाने में ऐसी मणियां हैं ही नहीं जिन मणियों से घाट बने वृंदावन के दिव्य वृंदावन हार गए इसलिए तो कहा है कि ब्रज चौरासी कोस की भूमि अलौकिक जान कृपा करे जो लाडली हो तब ही पहचान ऐसा दिव्य वृंदावन था जगन्नाथपुरी में एक बार मणि बैठी हुई थी अभी कुछ समय पूर्व की घटना है मणि के पास दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे लोगों के ऋषि मुनि भी आया करते थे एक बार देव ऋषि नारद जी आए मणि के पास अभी कुछ समय पहले की घटना है मणिमा ने पूछा देव ऋषि आज ने आप कृपा आज की आपने तो किधर से पधारे आप कहां से आए इस समय तो कहा कि मैं वृंदावन से आया तो मणि माँ ने कहा आप थोड़ा आगे आइए मैं आपके चरणों की रज ले लेती हूं क्योंकि आपके चरणों में ब्रज रज लगी होगी क्योंकि आप अभी, अभी ब्रज से आ रहे हैं तो थोड़ा आगे आओ मैं आपके चरणों की रज लूं और अपने माथे पे लगाऊं। देवी ऋषि नाराज ने कहा कि मेरे चरणों में ब्रज रज लगी नहीं क्यों क्योंकि मैं कभी अपने पांव ब्रज धरती से छूता ही नहीं कैसे लगाऊं पांव इस पावन पवित्र धरती को मेरी हिम्मत नहीं पड़ती मैं ब्रज रज को कभी पांव नहीं लगाता ऊपर से दर्शन करके आ जाता हूं कहा कि एक बार रामकृष्ण परम जी वृंदावन आए मथुरा स्टेशन पे ट्रेन से जब उतरे उनके मन में भाव आया ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है ये जन मथुरा परम पवित्र पावन भूमि है तो मैं पहली बार आज स्पर्श कर रहा हूं ट्रेन से उतरते हुए तो पांव से कैसे स्पर्श करूं प्रथम स्पर्श हो भी पांव से ब्रज का तो मुझको पहले सिर स्पर्श करना चाहिए तो ट्रेन से गाड़ी से जब रामकृष्ण परमहंस जी उतरे तो उल्टे होकर उतरे सिर नीचे पांव ऊपर उल्टे हो करके उतरे पहले प्लेटफार्म पर सिर टच किया माथे को टच किया स्वामी जी का स्वागत करने के लिए बहुत लोग आए थे उनमें किसी एक ने कह दिया यही है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ये तो कोई पागल लग रहे है। स्वामी रामकृष्ण देव ने सुन लिया पर हंस जी बोले कहा कि पागल की इस पगलाई में बड़े ही लच्छे हैं हमें पागल ही रहने दो हम तो पागल ही अच्छे हृदयगत तो भावना को कौन समझेगा भाव से ये पवित्र वस्तु हाथ लगती है ये दिव्या वृंदावन देव ऋषि जहां चरण रखने में डरते हैं अपराधना हो जाए चरण कैसे रखें इतनी पवित्र रखती गोवर्धन की लीला के बाद देवराज इंद्र को जब पता चला कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया तो क्षमा मांगना है जाकर के नित्य जाने क्या होगा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी स्तुति की है जब भगवान प्रसन्न हुए प्रसन्न जान करके जब प्रभु ने कहा कहिए मैं आपका क्या प्रिय करूं तो इंद्र बोले कि मुझको ब्रज का वास मिल जाए क्या मांगा श्री कृष्ण से मुझको ब्रज का वास मिल जाए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन देवराज सुनो इस सृष्टि से पहले परलय परलय से पहले जो सृष्टि थी उस सृष्टि में तुम पुरंदर नाम के राजा थे तुमने बहुत से बाग बगीचे लगवाए तुमने सो अश्वेद यज्ञ किए थे उसी का परिणाम हुआ कि परलय के बाद जब नई सृष्टि की रचना हुई तो स्वर के अधिपति तुमको बना दिया गया तुम देवताओं के राजा इंद्र बन गए क्योंकि तुमने सो अश्वेद यज्ञ किए थे बहुत से बाग बगीचे तुमने उस समय लगवाए थे जब तुम पुरंदर नाम के राजा थे इसलिए तुमको नंदन बन मिल गया स्वर्ग में अपनी प्रजा का पुत्र बद तुमने लालन पालन पोषण किया है इसलिए तुमको तैतीस करोड़ देवता प्रजा के रूप में प्राप्त हुए हैं अपने बच्चों को तुमने अच्छे संस्कार दिए थे इसलिए जयंत और जयंती दो पुत्र तुमको आज्ञाकारी मिले हैं अपनी पत्नी का बहुत अच्छे ढंग से तुमने ध्यान रखा था इसलिए तुमको शची नाम की पति ब्रता नारी पत्नी के रूप में इस समय प्राप्त हो गई तुमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए थे लेकिन फिर भी तुमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो तुमको ब्रजवास मिल जाए सोचो कितना दुर्लभ है ये ब्रजवास हर व्यक्ति को नहीं मिलता ब्रजवास सो अश्व ये यज्ञ करके इंद्र की पदी पर पहुंच गए लेकिन ब्रजवास नहीं मिला मांगने पर भी ब्रजवास नहीं मिला प्रभु रीझ जाए कृपा कर दे लाडली जी बुला लेती है अपने चरणों में हर व्यक्ति को ब्रज का वास नहीं मिलता तो राजा अकबर को दिव्य वृंदावन धाम के थोड़ी देर के लिए दर्शन करा दिए चरणों में गिर के क्षमा मांगी स्वामी जी से कहा स्वामी हरिदास जी महाराज से कि मैं समझ गया आपने मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए खेल किया है। मैंने जो अभिमान किया था कि मेरे लिए कोई सेवा बताओ लेकिन मैं यह भी समझ गया कि मेरे अहंकार ने दिव्य वृंदावन धाम के दर्शन करा दिए इसलिए कहा कि संतों से टकराओ कैसे भी टकराओ कल्याण ही होगा अवगुण को लेकर टकराओ अंत में भला ही होगा कैसी भी भेड़ो तो सही संतों से संतों को गालियां देने वाले भी, भी कहा संत की निंदा नान का बहोरी बहुरी अवतार संत की चरणी जे पड़े सोंदर उदरण हार लेकिन वो भी भाग्यशाली है किसी भी भाव से संत का संसर्ग तो हो रहा है ना चैनिंदा ही सही ठीक है दुख पाएंगे जन्म भी होगा दोबारा लेकिन अंत तो गत्वा उनका उद्धार होना ही है एक घटना है सच्ची घटना श्री भाई जी महाराज की श्री हनुमान प्रसाद पोदार के जीवन की घटना है उन दिनों भाई जी रत्नगढ़ में रहा करते थे राजस्थान में पूजा श्री बाबा भी भाई जी का अखंड सानिध्य उनको मिला ही था प्रभु कृपा से उनके साथ ही रहते थे भाई जी के नहरे में उनके घर में एक कुतिया ने बच्चे दिए थे तो बाबा जब भगवान का चिंतन करते थे तो उन बच्चों में से एक बच्चा कूं -कूं करता रहता था सर्दी के मारे बाबा ध्यान करते निकुंज लीलाओं का बीच में व्यवधान आता और बच्चे का चिंता होने लग जाता मन को हटाते फिर देखा कि मौसम ठीक है धूप निकल आई ये अब भी कर कू कई बार भजन में व्यवधान पड़ा अंत में स्वयं ठाकुर जी से पूछा कि प्रभु ये क्या खेल है तो ठाकुर जी प्रगट हो गए बाबा के सामने जब तो प्रकट हो जाते थे बाबा से बोले ठाकुर जी कि जानते हो ये कुण -कुण करने वाला कुत्ता कौन है ये जो कुत्ते का पिल्ला है तो बताया भाई से हनुमान प्रसाद पोदार जी के एक मित्र थे संगे साथी थे लौकिक की पारलौकिक की तरक्की देख करके भाई जी से ईर्षा हो गई थी मित्र की राजा भी भाई जी के चरणों में आकर नतमस्तक होते थे संपत्ति में मित्र बहुत आगे थे भाई जी से भी उनका कोई इतना आदर नहीं करता भाई जी का जितना आदर हुआ करता था तो अपने मित्र को आगे बढ़ता देख करके ईर्षा हो गई डाह के शिकार हो गए और कई बार कहा कह दिया करते थे जो भाई जी की प्रशंसा करते क्या देखा है तुमने भाई जी में जैसे हम ऐसी हैं निंदा कर जाते थे तो ठाकुर जी कहते हैं राधे बाबा को उसी निंदा का ये प्रभाव है जो कुत्ते की योदी में गए अगर कोई मेरे भगत का अपमान करता है तो समझो मुझको आजमाने का ऐलान करता है भगत के प्रेम में मेरी दव, जब डूबी आंखें रोती हैं मेरी शेष सैया फिर मुझको कांटे चुभ जे अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सो जर मे परम भक्त श्री हनुमान प्रसाद पुद्दार की निंदा का यह प्रभाव है कि इनके मित्र कुकर की ओने में गए हैं ठाकुर जी से पूछा कि भले ही भाई जी की निंदा करते थे लेकिन थे तो भाई जी के मित्र ही ना किया तो एक संग महापुरुष का संग ही तो किया उन्होंने ठीक है जीव का अपना स्वभाव है अवगुण है कैसी भी सही भाई जी का संग तो हुआ उसका क्या फल मिला ठाकुर जी कहते हैं यही तो फल मिला है कुत्ता बने तो भाई जी के घर की पालित कुतिया कुत्ता बने यही तो फल है भाई जी से दूर कहा होने दिया हमने उसको अब देखो क्या होता है भाई जी जब मिले बाबा से तो उस कुत्ते के पिल्ले के बारे में चर्चा की है पूरी बात बता दी जो ठाकुर जी ने बताई थी कि आपके मित्र आपकी निंदा के कारण से कुकर योनि को प्राप्त हो गए यही प्रश्न किया भाई जी से कि भले इन्होंने आपका तिरस्कार किया है आपकी निंदा की है लेकिन हैं तो आपके मित्र ही आपका संग तो किया ही है इसका फल क्या मिला तो भाई जी ने कहा देखना इसका फल क्या मिलेगा आज के तीन दिन के बाद मेरे मित्र की जो समय कुकर योनी में है केवल तीन दिन की तपस्या रहेगी। आज के तीन दिन के बाद ये हमारे भावलोक में प्रवेश कर जाएंगे निकुंज में प्रवेश कर जाएंगे देह का त्याग करके और यही हुआ तीन दिन के बाद वो कुतिया का पीला शरीर छोड़ गया और सदा के लिए सखी भाव धारण करके निकुंज में प्रवेश तो कहा कि संतों का संग करो ठीक है पवित्र भाव नहीं अब क्या कसूर है हमारा पवित्र भाव नहीं कोई बात नहीं हम तो कहते हैं भाई जैसा भी तुम्हारा भाव तुम आओ तो सही सत्संग करो सठ सत सुध रही सतसंगत पाई भला पार्स कहां देखता है कि लोहा कैसा है कैसा भी है छुओ स्वर्ण तैयार गंगा कहां विचार करती है कि सामने वाला इतना पापी है मैं इसको अपने पास नहीं लगने दूंगी और तो कोई भी वो सब स्नान करें और गंगा जी में तो गंदा नाला भी मिल जाए उसको भी गंगा पवित्र बना देती है संतों का संग कितना भी कोई अपवित्र क्यों न मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि शराबी भी आए कथा सुनने के लिए एक सत्संग में कई महीनों हमारा यमुनानगर में सत्संग चला था आज से कोई करीब पंद्रह साल पहले की घटना है जहां सत्संग चल रहा था एक शराबी हर हो जाता था तो वहां के एक सज्जन ने हमसे शिकायत की ये व्यक्ति यहां आना नहीं चाहिए हमने कहा क्यों कहता शराब पीता है हरोज। हमने कहा तब तो जरूर आना चाहिए अरे गंदे कपड़े धोबी के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे रोगी वैद्य के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा पति व्यक्ति संतों के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा भगवान ने तो पतितों के लिए द्वार बंद कर रखे हैं निर्मल मन जनसो मोहिपापट छल छिद्रा भावा निर्मल मन वाला ही मेरे पास आ सकता है तो भगवान के द्वार तो बंद हैं पापी के लिए और संतों के द्वार खुले हैं पापी के लिए आओ निर्मलों के जाओ बहुत से पापी भगवान के द्वार गए देखा वैकुंठ का द्वार बंद और लिखा हुआ है निर्मल मन जन सो मोही पावा मोहित कपट छल छिद्रा भावा निराश होकर के सब पापी लौट आए संत कीर्तन कर रहे थे रास्ते में मिले निराश क्यों पूरी घटना बताई हम पापी हैं भगवान का द्वार हमारे लिए बंद है हम भगवान के पास नहीं जा सकते संत ने कहा चिंता मत करो मैं कीर्तन कर रहा हूं मैं नाम जब करूं नाम जब में लग जाओ ये नाम जब तुमको इतना पवित्र कर देगा तुमको वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी वैकुंठाधिपति स्वयं नारायण तुम्हारे पास आएंगे नाम जप करो कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर पीछे, पीछे पीछे भगवान आएंगे इसलिए नाम जप में लग जाओ कहा कितने भव पार हुए ले तेरा नाम भगतों की तो बात छोड़ दो पापी तरे तमाम कितने भव कितने भव कितने भव पार हुए ले तेरा नाम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 सरकार पापी एक अजामिल गंदे आमिष भोजी सुरापान कर करता अत्याचार I'll be there.